उज्जैन नगरी का राजा वीर विक्रमा था राजा इतना दयालु था कि गौ और सिंह को एक घाट के ऊपर जल पिलाने वाला था जल पे पुआचो तो राजा को नहीं जाने क्या सूझी और एक दिन डोकरी से गयो डोकरी के पास गयो क्या तो माँ साहब मैंने त्रिया चरित्र सिखा दो डोकरी ने की बेटा तू चया चलित्र मत सीख डोकरी डोकरी से अच्छा कह लगी हो राजा की माँ साहब मैंने तो सीखण है डोगरी ने मना करी और राजा ने नहीं मानी डोगरी ने की कह बेटा काल तू था, थारा कपड़ा उतार के और फाटिया फाटिया कपड़ा पहन के और जंगल से मोड़े लाजे और बेच जे काय हो है? राजा ने पूरा कपड़ा उतार के और जंगल से मोड़ी लाबा को चल दिया बड़ी मुश्किल से राजा ने लकड़ी फाड़ कर और मोली बांध कर बेचबाने फरे हो फो फरे फर्तो फरे तो शहर में बीच में एक स्त्री ने उन्हें बुलाया बुलाकर अंदर बिठा लियो तो राजा कहीं देखे है कि एक स्त्री और पुरुष सार पैसा खेल गया है खेलता खेलता मैं कायम हुए साहब के उनको बच्चों शोरिय सो, सो। स्त्री को तो सार पैसा से उठकर एक बार दूध पिलाया फिर बच्चाएं सु कर खेलवा लगी फिर बाद में रोबा लगे हो तो फिर दूध पिलाकर कर सला फिर उनका बाद में जब बच्चों रो तो नहीं मानियो, तो तलवार से उनको सिर काट कर माए ढांग दियो ये ये राजा देखते रहो राजा वीर विक्रमा जीत ने सोची ऐसा भी पुरुष में है इन दुनिया में ऐसा पुरुष है जो अपना बेटाएँ काट दियो फिर थोड़ी देर बाद में जब सार पैसा खेलबा वाला पुरुष ने वह लड़को लड़का की आवाज नहीं आई तो वह कई बार लगी हो कि अबे तो थोड़ी देर बाद में लड़को रो रही हो अब अब क्यों नहीं रो रही अतरी बात सुनता ही तो उस स्त्री ने खेलवा वाला पुरुष की भी गर्दन काट ली और राजा से की कि थे, थे लहा से उठाकर गंगा जी में पटकिया हुआ और तो राजा ने लहा से उठाकर गंगा जी में बहाबा के लिए हो लिया तो राजा रे पाछे व स्त्री होली आगे आगे राजो पाछे स्त्री तलवार लेके जाते जाते गंगा जी के बीच में राजा पहुंचा तो स्त्री को देखकर राजा भी आश्चर्यचकित हो गयो और दिल में सोचे कि यह तो मैंने मरबान आ रही है जो ही राजा ने उन लहाज पटक पटकबा लगी तो राजा के ऊपर भी स्त्री ने वार करो पर राजो तो पानी में बैठ गयो बैठ गये और पानी में बैठ के स्त्री तो पाछी भगया राजो भी अपने घर आ गयो डोकरी के पास गयो की माँ जी आज तो मैंने तिलिया चलित देख लियो और मैने दूसरा ओर बताओ डोगरी ने कियो कि बेटा आ बतरो घड़ो अरे आप मत सीख ने माजी जी मु सीखूंगा तो राजा से की कि बेटा तेरे रोटी कतरा बजा हुआ है मारे बारा बजा हुआ तो काल ऐसी करजे तो मंदिर में जाके फला मंदिर में जाके और मंदिर में जाके स्त्री वहाँ जाकर मंदिर में जाकर देख कर देख दे कहे हुए राजा ने जाके दूसरे दिन जब रोटी मांगी तो रोटी नीम निर मंदिर में जाके देखियो है शाम से तो वहाँ राजा की रानी और ब्राह्मण सार पैसा खेल रहा है रहा राजा ने जब अलग जगह जगा अलग जगह कि महाराज मैं भूखा हूँ कुछ मुझे चाहिए तो फकीर ने की कि रानी साहब आप फकीर को कुछ डाले आओ फकीर ने कहो के रानी फकीर से की कि आप ही आप ही डालिया हो रानी साहब ने की कि आप ही डालिया हो फकीर ने की आप ही डाली आओ ये ही फकीर है गुस्सा आ गया तो रानी के तीन चार चिमटा मुशक दिया और या देख कर राजा पाछ आ गये और डोगरी से कहबा लगे की माँ साहब आज तो मैंने बड़ो आश्चर्य देखे काल और देख भाई कोशिश करू तो राजा से की बेटा अत्रो नी माजी मैं तो और देखूंगा नहीं बेटा कि माजी मैं तो और देखूं तो और देख जे कर जे काल थार रोटी देखूर हाँ। तो बजा बजा आज दो फूल तोड़ के और मंगा लीजिये रानी रोटी नहीं बनावे तो दो फुलारी तू रानी के दीजे यह बात सुन के राजो जब दूसरा दिन हुए हो तो राजा ने कचेरी नहीं साधी और आकर वापिस और रानी से की कि रानी साहब आज तो मने भूख बड़ी जोर से सता रही है या सोच के और रानी ने की कि राजा साहब दूसरे दिन और दिन तो आपने रोटी बारह बजा रही हो और आज तो आप आठ बजे ही मांग लिया है इनको कई कारण है कि रानी साहब आज मने भूख लागी है तो यही बात पे रानी गुस्सा में होगी और राजा से नहीं बोली राजा से नहीं बोली तो राजा ने उठा के और दो फूल की रानी को मार दी और मार मार बाद में राजी रानी बहुत नाराज हुई और राजा बोल रही तो रानी नहीं बोली और रोबा लगी तो राजा ने उठा के की, की, रानी साहब काल फकीर ने जो चिमठारी मारी तो थे रोई नहीं और आज मैंने जो फूल की मार दी तो थे रोबा लाग गई तो रानी साहब नटबा लगी तो रानी साहब से की रानी साहब तेरे पास सारा तो दिख रिया है पर हार नहीं दिख रही राजा ने हार रानी साहब ने राजाएं हार दे दिया फिर जान के हार नहीं दिख रिया तो वही भगत रानी राजा का चरना में गिर पड़ी, पड़ी। तो मने सब लोगों से या कह बाकी है कि स्त्री जात कोई की सगी नहीं राजा वीर विक्रमाजीत उज्जैन नगरी का था इतना धर्मात्मा था कि अथाक राजा ने बाहर से जितने भी ब्राह्मण थे जो सबको बुला बुला के और एक एक रोजिना दान करता था रोजिना दान करे तो एक दिन उन्हें अपना शहर को ब्राह्मण दे तो पा लगे हो कि महाराज सब बाहर का यहाँ का ब्राह्मण hmm. तो गो ले लेकर दान ले लेकर चले गया Maybe. पर महाराज आपने आज तक मने मैंने थे, थे का तो आप, आप कुछ, कुछ लो ब्राह्मण ने की महाराज में तो कुछ ना लो महाराज निदान ब्राह्मण से कह पा लगे हो राजा कि महाराज आप ऐसा करो कुछ नहीं लो तो मेरे नाम से गया जो हो जाओ महाराज ने कहा कि मैं तो वैसे नहीं नहीं जाऊंगा कि कुछ ना कुछ आप चीज जरूर मंगा लो राजा ने कहा कि महाराज आप मुझे एक छोटी सी इत्र की शीशी ला दो ये सोचकर ब्राह्मण ने गया जी के लिए कुछ पैसा ले और चल दिया जाती बार ब्राह्मण ने राजा से यह की थी कि महाराज रोजी न आप मारे घरे मारे स्त्री को ख्याल जरूर रख एक दफा जरूर जाजो क्यों कहते हैं यह सोच के अरे ब्राह्मण को रवाना रवाना हो गया रवाना हो बागे बाद में अठे ब्राह्मण के पास का मोहल्ला में आग लग गई आग लग गई तो लगती लगती आग आ रही है तो वह ब्राह्मणी ने जाति बार ब्राह्मण से कही की कि स्वामी आप गया जी को तो जारिया है गया जी को तो जारिया है पर मने अपनी तस्वीर उतरा कर दे जाओ hmm. तो ब्राह्मण ने अपनी तस्वीर उतरा कर hmm. दे दी दे दे दी साहब और जब आग लगी तो ब्राह्मणी ने की कि स्वामी आग लगती आ रही है और अपन बाहर चले तो वो तो तस्वीर कब उठवा लगी ब्राह्मणी ने बहुत की उसे पर नहीं उठी hmm. वही उस चिता के उस, उस फोटो के ऊपर ही उस फोटो के ऊपर ही उसने छाती देकर अपना शरीर जला दिया जब बाद में राजा ने यह खबर लगी कि ब्राह्मण की स्त्री जल गई है तो राजा ने कशो काम उठाकर होकर का आयो तो ब्राह्मण याद पड़ी की तारी स्त्री जड़के के गई तो ब्राह्मण बहुत नाराज हुई हु। कि या तो महाराज मैं थे शराब दूंगा नहीं तुम्हारी स्त्री है आप जीवित करो राजो वीर विक्रमाजीत बहुत दुखी हुई और दुखी होकर अपना वीरान से की वीरों जहा भी जहा भी अमृत मिले वहां भी मुझे ले चलो राजा वीर विक्रमाजीत ने वीरों से कहा तो वीरों ने कंधे पे उठाकर जाकर जहा रखा की एक नीम की छाया में डोकरी और एक बहू रहती थी उस डोकरी का लड़का राजा वीर नगरी के अंदर नौकर था तो उस उस उस राजा राजा वीर विक्रमाजीत की और उस लड़के की लड़के सूर सुरसैन की सूरसेन की उसकी एक नकल थी तो ये देखकर राजा को डोकरी की बहू ने डोकर से कहा कि माजी साहब आज तो आपका बेटा आ गया है माजी जी साहब ने देखो तो नकल सकल मिलवा से गड़ो पकड़ के रोपा लगी और रोबा के बाद में जब राजा ने की कि माजी मैं थारो लड़को तो कोई नहीं जहाँ भी मैं थारा लड़का है जरूर ला दूँगा मलेगो मतो बता दी राजा से की, की राजा साहब वीर नगरी में राजा बीरसेन की यहाँ मेरा बेटा नौकर है राजा ने बीरान से की वीरों जाओ जहाँ भी राजा राजा की नगरी में जाकर जाकर मुझे ले चलो राजा बीर ने जाकर बीर की नगरी में निवास किया और आवाज लगाई कि सूरसेन कहा है जहाँ भी सूरसेन हो वहाँ वहाँ से यहाँ सूरसेन ने की कि क्या बात है उन्हें की मैं थारा बदला में हूँ अपना घर घरे जाओ सूरसेन तो अपने घरे और राजा वीर विक्रमाजीत दिन और रात राजा के पलंग की रखवाली करता रहा करते करते जब दो चार दिन हुए तो राजा बीरसेन क्या करता था कि ए, सवामन सोना दान करता था ब्राह्मणों को ये देख कर राजा ए, राजा वीर विक्रमा ने सोचा ने। कि ये रोजाना सवामन सोनो कहा से लावे कहां से लावे? ये ये दिल में सोच कर जब राजो आधी रात को उठ्यो तो राजो वीर विक्रमा जी पीछे हो लिया और पीछे पीछे जाकर देखे तो राजो एक देवी के मंदिर में घुस गयो और देवी के मंदिर में देखो तो ऊटता हुआ कड़ाव में देवी ने राजा बीर ने ढकेल दियो ढकेल ढकेल कर जब राजू छीज के तैयार हो गयो तो देवी उने खाबा लगी। जब जब खा, के पूरो खा लियो तो बाद में काए हो कि जब उनकी हड्डी कटी करके राजा वीरसेन की, और देवी ने अमृत छिड़क के और राजा ने जिंदो कर लियो ये सामान देख के राजा वीर विक्रमाजीत वापिस ही पलंग के पास आ गयो राजू न्याय के पहलिया और देख कर ये तो बहुत मेहनत करे जब दूसरे दिन टेम नियाने से पहले राजा बीर ने अपना से की कि वीरों जब तक मैं नहीं जब तक राजा को चेत मत होने देना और जब मैं आ जाऊँ उसके बाद में चेत होने देना राजा राजा बीर विक्रमाजीत ने राजा का कपड़ा पहन के और चल दिया जाके और बाहर ही अपने पूरे शरीर को सूर्य से गोद कर पूरे शरीर के अंदर मसाला भर लिया राजा वीर विक्रमा ने जब पूरा शरीर मसाले से भर गया तब भीतर गया देवी ने क्या काम किया कि ओटते हुए कड़ाव में नहीं। नहीं। नहीं। राजा ने धकेल दियो धकेल के जब सीज के राजो तैयार हो गयो तो वाह खामा ने लगी तो जब खा गए नमटी तो पहले तो बगर मसाले रे गोश थी अरे मसाला रे गोश जब देवी बहुत स्वाद लगी तो देवी प्रसन्न होगी राजा से की, की राजा आज मैं बहुत प्रसन्न हूं ने? और अशोक काम करके तू मांगे है जय मांग ने? राजा ने कियो कि माँ मैं वैशा नहीं मांगू आप तो पहले बाँचो चुकू देवी से बाचो चुका के कह लगे कि जी पहले तो या पहले तो या अमृत को डिब्बो मैने दे दियो। और उनके बाद में यह झंझीर दे दियो मैंने और ऐसा काम करो कि आप कड़ा तो धर के और बाहर जाओ देवी तो बाहर हिट दियो जब राजा के पास में गो है राजा वीर विक्रमा जी तो उनका वीरान से कि की, की बीरों अब आप एक तरफ हट जाओ वीर एक तरफ हट गया तो राजा ये चेतना हुई की आज तो बहुत टाइम होगी राजो हड़बड़ा के उठ के मंदिर में गयो तो देवी कोनी और कड़ा ऊंधो और राजो घबराश होकर बैठे आप बड़े दुखी दिखते हो क्यूँकी रोजिना तो आप बहुत प्रसन्न होते थे राजा से की राजा बीरसेन ने राजा बीर विक्रमा जीत से की महाराज मैं कताऊ और दिन तो मैं देवी का मंदिर में से सवामन और आज मैं ब्राह्मण ब्राह्मण से कहां से दरवाज़े पे है महाराज ने राजा ने, आप ना राजा ने हिम्मत बांध कर ना धोके रेट हो गया तो राजा बीर विक्रमा जी ने राजा बीर सेन का हाथ में सोनो देवीरी सांकड़ पकड़ा दी और हालांकि क्यूँ की महाराज ये देवीरी सांकड़ है फिर राजा वीर ने राजा वीर विक्रमा से पूछी कि महाराज आपने ये कर लाया है। हाँ। तो राजा ने कहा ने, कि महाराज मैंने अपना शरीर मसाले से गोद कर और ऊटते हुए कड़ाव में देवी ने मुझे गिरा कर और जब स्वाद अच्छा लगा तो देवी बाचू चुका के अरे प्रकार से मैंने ये बाचू चुका कर लाया तब राजा वीर विक्रमाजीत ने राजा वीर सैन से की कि मैं भी जिन नगरी का राजा वीर विक्रमाजीत हूँ मैं इस अमृत की तलाश में यहाँ आया हुआ था अब मैंने अमृत मल मैं मारे घर जा रही हूँ तब राजा वीर ने अपनी स्त्री के अपनी बच्ची के साथ अपनी बच्ची के साथ राजा बीर विक्रमाजीत की शादी कर और बहुत सा धन असबाबा दे विदा किया अब राजा वीर विक्रमा ने ब्राह्मण की स्त्री को निकाल के अमृत छिड़का के और जीवित किया तब वो स्त्री की बूढ़ी अवस्था तो मिट गई और ब्राह्मण की अवस्था कुछ बूढ़ी थी तो इसलिए वो उसके बराबर का नहीं था तो उस स्त्री की नजर एक सुपाही के ऊपर पड़ गई और उसे देख कर मुस्ताक होगी और जब ब्राह्मण मरने के बाद में ब्राह्मण मरने के बाद में जब स्त्री सिपाही के साथ होली तो राजा ने सोचा कि स्त्री के शिवा को ही बेईमान जात नहीं, नहीं होती क्योंकि राजा ने बड़ी मुश्किल के साथ बड़ी मुश्किलों के साथ जीव रखा था तब ब्राह्मण को छोड़कर स्त्री उस सिपाही के साथ होली कोई दुखिया किसी का कष्ट नहीं होता था तो एक दिन का जिक्र है कि माय डुकरी उसकी नगरी में रो रही थी और पीसती जाती थी तो जी रही थी तो वाने राजो वहाँ के गोड़े आके बैठे थे तो वहाँ ने काहीं की थे कि माई डुकरी था क्यों रोरी रही थे कि बेटा था बात की काहीं अख्तियारी थे जि था मैं से पूछ रहा था किजे माँ जी तहाँ कहो तो सी का बात से कैसा रो रही छे बेटा था के मतलब कहीं मतबल बात को जे ता पूछ रहा के माँ के यह मतलब के यहाँ का राजा से कोई बात पूछनी चे बेटा यहाँ की नगरी में एक राजाए आज आधी रात के समय पर सर्व काटे गो जिनके कारण ने रो रही छे ऐसे धर्मांजो माँ के ताई ने मले थे तब लड़का ने पूछी थे कि उनके लेके काय काटे को के मैंने पहले यहाँ स्त्री स्त्री दूसरा की कर थे तो उनको लड़को पैदा हुए थे तो उनको लड़को पैदा हुए थे तो मार के और आंगन में गाड़ दियो दिया जिनको सरप हुए थे इनके लेके आज रात को राजा कांड ने काटे को तो या सोच समझ के वहीं भगत दो पर्चा दिया था ब्राह्मण ने उन राजा कांड ने तो खुल्लिया में से हेल के और उन्हें बाचा कि बेरी का सत्कार करे जो कोई पुरुष तो उसने सोचा कि आज मेरे ऊपर ये बेर का काम है इसलिए वे जाकर राज में बैठ गया और बैठने के ऊपर जहाँ से उसकी बैठने की जगह थी जहाँ से फूल फलवाएँ और फूल फलवाए दूध घी सब चीज जहाँ वहाँ की बामी छे वहां से लगा कर और उनका पलंग तक रखवा दियो छे, और ये के बजीर जादो वहाँ तलवार लेके के बैठ गया जिस टाइम वो आधी रात के समय पर सरप निकला तो बड़े क्रोध से और बड़े जोर से भामी में से निकला भामी में से निकलियो थे तो वहाँ धीरे धीरे धीरे बाहर निकलो तो वहाँ जिधर उसका मुंह जाए उधर दूध पड़ियों और फूल की सुगंध आ रही छे उन्हें वहां का मन में जानी चे के आज मारो बेरी छे माँ के लेखे याने बहुत सलूक किया अब वो कहीं कारण ने जाऊँ छे पर राजो या अपना मन में सोचोगो के वे तो जो बेरी बेरिचे वे तो आया कोई ने तो के लेके मन में जानेगा के वे तो डर गया जो नहीं आया तो मुं वहां के सामने जाके और देखूंगे फिर का दे तो जठी जाओ उठी दूध मिले फिर अठी करे थे तो, मले थे। करे थे, तो फूल मिले तो यूं कर कर फिर वो राजा के पास चलोगे जाकर फिर वह दीवान तलवार दे के बैठो छे तो वह तलवार की देवा लागो तो राजा ने उनको हाथ पकड़ लियो के दीवान दीमान साहब इस सरब को नहीं मारना है हाँ। इस सरब को नहीं मारना नहीं नहीं। है काटेगा वहाँ काट लेगा इस बात का कोई गम नहीं है नहीं। नहीं। बात को कोई गम कोई गम नहीं तब वो सरब हंसकर बोला धन्य तू मेरा जन्म का बेरी था हाँ। आज मेरे साथ आपने सलूक किया है सलूक करियो हाँ। आचिक्री और थाने करी छे तो सरप तो चलो पाचो अब यह बात छे वहाँ की स्त्री के कान में आवाज की छे छे या बात आए के सर्प काटे थे और फूल बचा छे और ये कान थाने की छे तब कु राजो बोलियो के या बात माँ कोई छे अगर नाकि बाद माँ छे तो फ्र को जावा छे तब वी तो हट पड़गी कह तो ये बात कहनी पड़ेगी नहीं तो मैं मरूंगी के? आ, मैं मरूंगी नहीं तो इस बात को कहनो ही पड़ेगा और फिर पूछी के राजा साहब इस बात को कहनो ही पड़ेगो फिर वह स्त्री ने मानी के भाई मैं फतर का हो जाऊंगा तो फिर क्या होगा अजीत तो किस से भी फतर का हो कुछ भी हो पता तो यह बात कहनी पड़ेगी तो फिर गाँव वाला भी वहां से कई बार ला गया की जे भाई साहब था काय हट में पड़े थे और राजा का मरवारी मरवारी और मरवाये पूछे थे वह तो स्त्री ने मानी चाहे पत्थर को चाहे काय को भी हो तो कहना ही पड़े तब तो वो मानी कोई ने तब वो राजा उठ के और ये एक, एक नंदी के किनारे पर आकर बैठ गया आप आकर बैठ गयो छे और बैठियो बैठियो फिर भी समझा रिया छे जे मानो जी और को की और के राजो को और पत्र मर जाओगो तो फिर आपने कहा की राजधानी करांगा और ऐश्वर राजो आपने कोने मले को मले छे तो फिर एक भगवान की दया से एक बकरियों का झुंड चरबा का पहले, पहले आरियो आर्यो छे तो के सब बकरियों का झुंड वहाँ पहले पार से उल्ली तरफ आ गया तो एक बकरी रेगी तो बकरी रह गयो छे तो बकरी ये देख के वो बकरा कहने लगा कि सब बकरी तो उल्ली तरफ आ गई और ये एक ब, एक बकरी कैसे बीच में रह गई तो उस नंदी के भीतर एक फल बेहता हुआ आ रहा था आरो आर्यो छे तो वाने की वहां ने की कहने की इस फल, आ, ए, इस फल मुझे लादे तो मैं थारे साथ चलूंगी आ, थारे साथ चलूंगी नहीं तो नहीं नहीं तो नहीं तो बकरा तो ने सोची एक या भगवान की मर्जी छह की राजा अंगद से बैठ के के राजा अंगदौज की तरह मैं नहीं हूँ राजा अंगदौज की तरह मैं नहीं हूँ जो फतर का मैं यहाँ नंदी के किनारे पर बैठू नंदी के किनारे पर बैठू छू तो वहां ने का लाल लाला क्या निकाल के निकाल के और बकरी के सिंगू से आग कर ली मैं राजा अंगदौज की तरह नहीं हूँ जो यहाँ नंदी के किनारे पर फ्तर का होने के लिए आया हूँ उसी टेम को उस राजे के राजा का दिल में चाक पड़ पड़की है ये तो जानवर है और ए, मुझे इंसान हूँ स्त्री का के है या मु कारण आयुष हूँ तो राजा ने हुक्म दे दियो छे, राजा ने हुक्म दे दियो छे के जो मेरी स्त्री छे वहां का कारण न जीवती के जीवती को ऊपर घोड़ा फेर तब तब तो घोड़ा फेरे चीर ऊपर से ताज़ना देवे ची, तब वा ची दोस्त्री हे राजा साहब मैं में काम न और अब किसी मारी दे ने माने थे राजा ने तो जीवती कई घोड़ा फेर दिया एक थे गुला डा खेले चा। वे भाईला, भाईला। तो एक दिन जो के भाला भाला के के दादा भाई का आज मत जमा रहे के क्यों बात है भाया के के सगाई नहीं हुई आ। <laughs> आ। <laughs> तो के दादा से पूछा हूँ के पूछिया के दादा दादा के कहीं से के मारे सगाई हुई कि नहीं हुई कतारी तो होगी हो तो, से की का तो हो कि मैं भाई तो वो खेल बाल तो खेलता, खेलता एक फिर तो भी वो तो। तो तो दादा से पूछ बात हो दादा के मारो ब्याह हुई हो नही हुई हो बेटा का तुम्हारो ब्याह तो हो क्यों तो फिर भी खेल बाल लग गया तो खेलता खेलता खेलता खेलता वो नाराजन हो गया तो फिर भी एक दिनों ने भैया के के के तो नहीं लाडी नहीं है रे भाई अबे हाँ। दादा से <laughs> तो के तारे तो लाडी नहीं है रे भाई हाँ। तो लाडी लेवा जाऊंगा एक दिन को समय लाडी लेवा चले गयो हाँ। तो चलता चलता चलता चलता चलता चलता चलता चलता हाँ। कोई लाई लग थी तो कोई दो तो उठा के उन्हें मतलब डोडा कर दिया। चीज़, चीज़, काई की? दोड़ा, दोड़ा, के तो फिर सरब ने की फिर तू निया नहीं कह मैं बिल्कुल मांगी पे थारी पाँच जाऊंगे आखिर नहीं मोह साओ अफसोस दे के चलिए नहीं।, नहीं तो खाई उन्हें रोटी काई भी नहीं बांटी का नहीं खाई फिर वहाँ का सलाह नही क्यों जीजी के के अपनो जीजो भी रोटी पानी नहीं पिए कह काम करोगे का अपना हाथ की नहीं खाओ तो या बहना की हाथ की रोटी खाओगो और उनको पानी रोटी पानी दिए पहुँचाओगे हवा हुआ की लाडी है तो उनको भी हाथ को नहीं खा तो आखिर मैं छानों मोनो उठ के की के नीचे चले उठ तो चलता चलता चलता, चलता वहाँ चोरी चीजें पानी भरवा चली गई बेचारी आखरी में उन्हें देख लियो आज रोज तो फिर भी जा रही हो या तो वह तो वहाँ भगी चली गई तो वहाँ भी भागे वहाँ भी भागे तो भागता भागता बहाने के जंगल आ गया तो वहाँ जाके वहाँ मतलब बेड़ी हो हाँ। तो क्यों आज का ही बात है रोटी भी नहीं खाई थाने पानी नहीं पीऊँ नहीं बोलिया नहीं चा लिया वहाँ माकर गन्ने तो ये बात कहीं है तो तू तो चली जा, तारा बाप कह तो तो तो मारे गन्ने जा रही हो। नहीं तो तो कोई नहीं, के। नहीं। अब आगे जाऊरी में बामी आ बामी आता ही, तो डोडो पे से फे फिर चोरी झोरियांगे होगी सरब तो कह मुंडा से लटा के कहा तो बात हो के, तो ढसूंगो तो डस दस मत डसे तो दोनों ही नहीं तो ये तो मत डे तो कहीं करूंगी तो देख झोड़ी को झोड़ी में धर्म देवता ने की देवता तो क्या झोड़ी को झोड़ी में रखा लेकिन मारा पीती है तू डसे मत अब अगवा घांगरा की मतलब झोड़ी न्यू करके अगवा झोली में निकली वार निकली लारी वा मारी हुआ अब चली आ रही चली आ रही चली आ रही चली आ रही चलती चलती चलती मतलब गाँव में घुसगी तो गाँव में जो गाँव का लोग भी छेर घा को मतलब कोई, कहीं हो। कोई से नहीं सुने नुँँ। नुँँ। अब ऐसा करता करता करता करता छह महीना बारह महीना हो गया रात सोवे तो पग से लगा सोवा वे अर्दन होते पीछे पीछे झोड़े में ले ले आखिरी में एक दिन को हाय हाय हाय हाय राम राम राम सुय कर आखिरी में बहुत धर्म राजा फिर दे रही राजा ने सोची सब शेर सुखी है दुखी क्यूँ है उन्हें सेनाणो कर दियो तो जाकर सुपाश की फलाने फलाने ठोर में तुम चले जाओ एक घर दुखी है तो उन्हें घर पर बुला के लिया होता चलिया गया तो घर घर मतलब उनको को भीन, सास भीन चारी मनखाए घेर के लिए आया के भाई कहा कचेरी में चलो फिर राजा ने बुझी क्यों रे भाई कहे पटेल कह तेरे घर में क्या दुख है महाराज मेरे में तो कुछ भी नहीं है नहीं। फिर उनका बेटा से पूजी क्यों भाई कहे तुम्हारे ताका घर में का दुख है तो करो नहीं। के मारा के तारा घर के में ता काई दुख के भाई के भाई के का में के दुख है राजा साहब के मैं दुख ऐसे बहरी से भी मत दीजो भगवान अरे तो भाई तू राज अच्छे कहे और जेरा दुख है मुंह हेडूंगो तू तो हरा मत तू डरे मत के, के नी तो कई कई भाई बात या देख लो साहब नीचा धरू तुम्हारा पीती दिए हुए काटे यो रात में सु लगा लगा के के देव तो तो तो सुबह होता ही झोली झोली को जोड़ी में तो मारो सब भगवान बेरी भी मत था। नहीं। नहीं। अब उस से राजा ने देख भाई तू उतर इसकी झोली में से और ये भी तू कहेगा जे मैं करूंगा अब उस माने ही नहीं हुआ तो राजा ने कहा भी तू मांगेगा वो भी दूंगा फिर मुंडा मोहन कि मला लियो भाई मुंडा से मुढ़ो मिला लियो पेट में तो उतर नहीं। नहीं। में? गयो अब एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन तो पानी पिए तो भाई सर्फ पिए अन्न खा हुआ तो सर्फ पिए कि तो तो तो नहीं राजा बिल्कुल ही पागल हो गयो बिल्कुल एक दिन को समय जो गो जो एक राजा के मतलब चार लड़किया रहे फिर बड़ी बच्ची से बुझे को कहे बेटी तू तो उनका भाग को खा रही कहे पिताजी के मुताग को खा दूसरी से बुझी का भाग को खारी के पिताजी खा रही भाग को खारी के दूसरी से खा रही अरे बेटी के सुख से बतला तू नहीं पिताजी मुझ सही करी मु राजा ने लक यादें दी आज के शहर के बारे कोई भी हो गरीब पागल खोड़, मतलब भी हो भैया वो आप पागल राजर के बाहर पड़ियों पकड़ के ले आया अच्छा ती बास कटा के अरवा थोड़ी <laughs> अब करता है, करता है, करता शेर के बार हिट गई तो बेचारी से सर्प बोले कह तीन नन, तीन दन की चात्र बारह बर्ष की गली जुआर बुआ देवे तो, दे तो एक गांड का टुकड़ा टुकड़ा गर्भ हो के हिट जाओ दिन की गली लपटो तो तो ही। ते, तो उठा के अरे तिल कड़कड़ा कर एक चोतो पांच छे दिन हो गया मतलब उनका तो तो तो अपना तो, तो, तो एक दिन को जो जो जो की के भाई समय जाऊंगे गांध का जा बांध के वहा चलियो है। तो चलता चलता चलता चलता समंदर के ढहा जहाँ पहुँचो आखिरी में निकली ढावे बैठ गयो तो वह हनसिणी ने कहीं की कहे देख हनस कह देख एक मातरी को बच्चों में ले जाओ निया ढीमर और तू जाके और मुझसे जवाब कर ले कर ले छे आखिरी मैं कहीं होनो के वहाँ हंस के ढीमर से के क्यों रे डीमर के तू कश का ले बायो के कहीं ले पाए के मुँह मच्छा पकड़वा तो कह तू मच्छर मौत पकड़े तो क्यों कह तो मु तू तो, तो खावे में से ले जा और एक भी मत पकड़े तो यही मु दे दी दी दी तू मैं के आखिरी के, मतलब दे दियो देवा में राम ये कहीं करूंगी तो फिर ले आयो वहा चलता चलता चलता चलता ढीमर गोडे आयो तो ढीमर घोड़े लाइक नहीं लाइ अब पाँक है के राख ये अरे जी बाजार हा फिर राजा ने मंगा लियो हाँ, राजा का हंस को मतलब पाख फिर हाँ फेर अब कंचन की दे हो जावे तो आखिर राजा ने ले गयो मुझा खो जो वो नाके राजो अरे का बस मांगो मांग भाई थारो तो राजा साहब तो कोई नहीं मांगू के दो लखे राजा ने चढ़ चढ़ लखे अरे की भाई तू जिंदी रह वहां तक मुंह खाण कर तो क्या ठीक है अब अच्छा करता करताबू करी नीचा बच्ची तो पाल दी, कोई ना अपने तो एक दिन को समय जो गो तो फिर भी चिलियोगे वह ढीमर तो जाके निकली चलता चलता पहाड़ पे जाके बैठ गयो तो भाई हन कह दी हन ढीमर फिर भी आगे भाई के हर एक मच्छी भी नहीं पकड़ के ले जाओ में हो सके आखिरी में मैंने फिर हंस आगे क्यों भाई के खाई हुई हो कह तो के हमारी पेटा रोटी तो मारी उम्र की तो होगी पर मारा बच्चा बच्ची कहाँ जाओगे जा। हन, उठा के उनको बच्चों पकड़ा दिया तारा बेटा बेटे कर ले तो आखिरी में ले आयो चलोगे आयो अरे ने कह खाए हंस कहाँ कहीं डीमर का लिया हो उसको बच्चों के आखिरी में राजाए जाके दिया कह दौड़ी दौड़ी वा कीज जा राज दिया आई आखिरी में कहीं लेनो देनो कह तो के मारा के माँ को पेट तो की रोटी बन गई के या माँ का बेटा बेटी को तो कहीं लिया ही नहीं तो जाता जाता है तो कहता जहा तय बेटा बेटी जिंदा रहेगा वहाँ तय भी खान कर चो दे दूंगा अब आखिरी मैंने की चल जी पाछी एक दिन को समझो जो यो जो भाई राजा को मतलब है अब बरात चली बच्चा की तो चलता चलता चलता ब्याह करके निकिनी पाचाई आ गया पाछाई आ गया तो निकिनी एक भाई लो चोड़ उन राजा को या बढ़ जा रो तो वह बरातो सोनी आ गई और वह लाडो जो भाई लग ला रहे हो लि अपना मत तो हो दिन, दो दिन या छह दिन या पंद्रह दिन या या हुआ करता करता एक दिन को समय जो आकाशवाणी जो हुई कि आज का समय कंवर साहब तो पहल चाले और जितनी और अशो आकाशवाणी हुई तो मात होती अब अव, अफसोस हो गये कौर साहब कह मु करू भगवान के, के फिर उन्हें हनस बुलायो हनस बुलाता रात भर मतलब उनकी, मतलब पाचो पाचो उनकी, उनकी सा के, के के राजा साहब का अपनी लाडी तो गर्भवती होगी है ही कोई नहीं है तो खाना खन को टेट लिया तो वो ना खटकटा फिर राजा ने कहीं कि कैसे वो काम करो के जंगल में जा कर ये अरे छोड़ दिया भैया उनका वीर बुला के जंगल में जा कर छोड़ दिया तो सूती की सूती बेचारियों छोड़ छोड़िया तो तड़को तड़के नींद खुली उनकी तब तो टीवी जाके वी झाँक है तो टी वी झाँके उनको सात कोई भी कोई तो नहीं भैया कहीं भी नाम एक गुजुर्ग को बेचा तो आ तो उनकी रोबो सुन लियो तो वह धीना धीरा धीना धीरा धीरा धीना धीरा धीना धीना उनका गोडी आ गया मतलब तो आते हैं क्यूरी के बहना के कशन का ही बात हुई के भैया के में से तो यह हुई के भगवान ने यू महाराश मोहरा चीज भैया जंगल में पटक गये बहना तो गरीब ही हूँ जैसे हमारे काम घर में हो गो अशो ते भी दूंगो अरे मुँह भी खाऊंगारे गन्ने चली चलते वो हटाकर वहां गुजर मतलब ले गयो उनका गन्ने महीनों पंद्रह दिन हुई हो तो आखिर में वो कह बच्चो हो गयो बच्चो होता है तो भैया मतलब काम साधियों का हो साल लियो अरे उन्हें खानो दानों चीजों का घर में छो असि खिलावे फिलावे भी अब आज महीना छह महीना को लड़को हो गयो तो जितनी भगत वो हाँसे बच्चो उतनी भगत मतलब लाल हिटे एक दिन बाणनी को घर छो वही तो बाढ़ चीजें वही जान बैठी तो उन्हें देखी गजब होगी राम जतनी दाँ दाँ से। से का जतनी भगत बच्चों लाल हाँ श्री हो बच्चो सेठ जी का शो मतलब गन्ने चली जाऊंगी तो रात रात में सोतो अपने तो बच्चों तो को बच्चों उठाकर अपने देश चला तो देश बाहर हिट चला फिर वाणिया ने झूठा झूठा बहर के देख बाढ़ और वहां गुजर के गन्ने आगी वो तो उन्हें सूती रही सूती रही सूती रही बेचारी राधी रात को समय जब उनको बच्चो तो हुआ के गोद में बच्चो लेके अब बाट गया अब चलता चलता दे छोड़ कर पर्दे चले आ गया अब निकीन वो तड़का हुई हो तड़का होता है तो बच्चों ले गए कहे भाया कहा से थारे मारे राम राम है ये लाल दे चली ये तो खूब पक्का तू और जो फिर भैया निकली वहां ढूंढे तो उन्हें गाय ले ली तो वह गुजरे बढ़ गई दईवियर चलती फरे चलती फरे चलती फरे चलती चलती कहीं भी उनका छोरा को पतो नहीं लगे तो एक शेर आयो एक से आयो तो उन्हें मतलब दुकान खोल तो वो छोरा नोरी पड़े छोरा पड़े जी भुंगड़ा देवे। तो उन्हें छोरा छोरी मतलब हल गया वाई तो कह रहे छोरा काले मतलब सारा ही मारे नो तो सारा ही रोटी खुआ और सारा ही मारे घर में आ जाऊचारा केहो के अब वो सारा ऐसा जो वहाँ खीर पूड़ी मतलब खुआ दी तो वो दूसरा है तो घला दिया उन्हें पकड़ लियो, पकड़ के वहाँ वो मारे नाराधन हो गया भूल क्यों मैं तारीफ दादा आखिर